इसी एक दिन सफाई कर्मचारी प्यारी सी नटखट चंचल एक दिन जब बगीचे में खेल रही थी तो उसने देखा पास की सड़क पर बहुत सारा कूड़ा पड़ा है और एक अंकल उस कूड़े को बड़ी सी झाड़ू लेकर साफ कर रहे हैं उनको देखकर बातूनी चंचल के मन में बहुत से प्रश्न आए अरे ये कौन अंकल हैं जो इतनी बड़ी झाड़ू लेकर सड़क को साफ कर रहे हैं वो मनी मन सोचने लगी हां ये अंकल कितने अच्छे हैं ना हां देखो सारी सड़क साफ कर रहे हैं ताकि कहीं भी गंदगी नजर ना आए इनसे मुझे जरूर बात करनी चाहिए बस फिर क्या था चंचल ने पहला मौका मिलते ही सफाई वाले अंकल से बात करना शुरू कर दिया अंकल अंकल नमस्ते नमस्ते बेटा मेरा नाम चंचल है और मेरा नाम विनोद है अच्छा विनोद अंकल आप यहां झाड़ू क्यों लगा रहे हैं क्योंकि मेरा झाड़ू लगाने का काम है मैं यहां पे सफाई कर्मचारी हूं सफाई कर्मचारी सफाई मेरा काम है जैसे आपके पिताजी दफ्तर जाते हैं काम करते हैं ऐसे ही मैं भी यहां पे आकर के काम करता हूं यही मेरा दफ्तर है आप इतनी बड़ी रोड पे सफाई करते हैं नहीं नहीं मैं अकेला नहीं करता मेरे साथ और भी कई कर्मचारी हैं जैसे हॉस्पिटल में अलग होते हैं और स्टेशन पे अलग होते हैं हर जगह अलग-अलग होते हैं ऐसे मैं इस रोड पे सफाई करता हूं हां तो आपको तो बहुत काम करना पड़ता होगा हां बेटा क्योंकि सब लोग बाहर रोड पे कूड़ा करकट फेंक देते हैं कूड़ेदान होते हुए भी नहीं फेंकते कूड़ेदान में तो लोग बाहर फेंक देते हैं तो उनकी सफाई तो करनी पड़ती है जैसे हम थोड़ी सी सफाई करके सूखते तो इतने फिर कूड़ा हो है फिर सफाई करनी पड़ती है बहुत मेहनत होती है अगर जो हर कोई आदमी कूड़ा कूड़ेदान में फेंके तो काम थोड़ा कम हो जाएगा हां अंकल ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं लोग कूड़ादान में कूड़ा ही नहीं फेंकते हैं यही नहीं बेटा बस की खिड़की में से कार से स्कूटर से सब कूड़ा बाहर फेंक देते हैं कूड़ेदान का कोई प्रयोग नहीं करता तो अंकल अब मैं भी हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालूंगी और अपने सारे दोस्तों को कहूंगी कि वो कूड़ा कभी भी सड़क पे ना फेंकें हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकें शाबाश चंचल सबको बताना इससे हमारा काम भी सरल होगा और शहर भी साफ सुथरा रहेगा और इससे गंदगी नहीं फैलेगी ना मक्खी मच्छर आएंगे ना बीमारियां फैलेंगी समझ गए ना हां अंकल मैं समझ गई अंकल इतनी बड़ी झाड़ू मैं भी एक बार झाड़ू लगा के देख लूं लगा लो चलो <laughs> <laughs> चंचल को यह समझने में थोड़ी भी देर नहीं लगी कि हमें कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए इससे ना तो सफाई वाले अंकल का काम बढ़ेगा और ना ही गंदगी फैलेगी और अगर गंदगी नहीं फैलेगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और अगर सब लोग कूड़ा कूड़ेदान में डालने लगेंगे तो हमारा शहर साफ सुथरा और सुंदर होगा भाई बात तो बिल्कुल ठीक समझ में आई चुलबुली चंचल के सफाई होगी तभी तो साफ सुथरा सुंदर शहर रहेगा ना हमारा और चंचल ने मनी मन ही मन सोच लिया कि अब वो भी कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेगी अपने सब दोस्तों को भी बताएगी कि कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में जाना है अंकल मैं भी हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालूंगी कभी भी सड़क पे नहीं फेंकूंगी और अपने सारे दोस्तों को कहूंगी कि वो कभी भी कूड़ा सड़क पे ना फेंकें मैं तो हमेशा कूड़ेदान में ही कूड़ा फेंकूंगी कभी नहीं बाहर फेंकूंगी और मैं अपने सारे दोस्तों से कहूंगी कि वो भी कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंके सब बस चंचल सब ऐसा करें सबको बताना सब ऐसा करें तो हमारा काम भी अच्छा होगा हमारी el clap disappointment ha.